गीता, भाष्य, श्रीमद्भगवीता अध्यायः अतीताध्या ध्यानोग से दर्शन प्रति सूत्रभूताः श्लोकाः अतरंग्रभूता कृत्वा स्पर्शा बही इदय उपदिष्टाषा वृत्तिस्थनीय अयम् ष अध्याय आरभ्य यथार्थ ज्ञान के लिए जो अंतरंग साधन है उस ध्यान योग के सूत्र रूप जिन कृत्वा इत्यादि श्लोकों का पूर्वाध्याय के अंत में उपदेश किया है उन श्लोकों का व्याख्या रूप यह छठा अध्याय आरंभ किया जाता है तत्र ध्यान त्र ध्यानोगस्थिंगम कर्म इति याव ध्यान योगारोहणसमर्थ है तबद गृहस्थन अधिकृतन कर्तव्य कर्म इति अतः तत्स्तौती परंतु ध्यान योग का बहिरंग साधन कर्म है इसलिए जब तक ध्यान योग पर आरूढ़ होने में समर्थ न हो तब तक अधिकारी गृहस्थ को कर्म करना चाहिए अतः उस कर्म की स्तुति करते हैं ननु किमर्थम ध्यान योगा योगारोहण सीमा करण युष्ठेयम एव वि कर्म यावज्जीव पूर्वपक्ष ध्यान योग पर आरूढ़ होने तक की सीमा क्यों बांधी गई जब तक जीवे तब तक विहित कर्मों का अनुष्ठान तो सबको करते ही रहना चाहिए न आयुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते इति विशेषणा आरूढ़ च चमयन एवं संबंध करणात् उत्तर पक्ष वह ठीक नहीं क्योंकि योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म कर्तव्य कहे गए हैं ऐसा कहा है और योगारूढ़ योगी का केवल उपशम से ही संबंध बतलाया गया है आरुक्षक्षो आरूढ़ चमकर्म च उभक कर्तव्य अभिप्रेत चेत सियात तथा आरुक्षक्षो आरूढ़ इति समकर्म विषय विशे भेदेन विशेषण विभागकरण अनर्थकम् सैत यदि आयुरुक्षो और आरूढ़ दोनों ही के लिए सम और कर्म दोनों ही कर्तव्य रूप से माने गए हैं तो आयुरुक्षु और आरूढ़ के सम और कर्म अलग अलग विषय बतलाकर विशेषण देना और विभाग करना व्यर्थ होगा तत्र आश्रमण कस्चि योगम आयुरक्षुवरूढ़ च कषि अन्य न आुक्षक्षो न तान अपेक्षा आयुरुक्षो आरूढ़ से च विशेषण विभागकरण च उपपद्यते एव इति पूर्व पक्ष उन आश्रम वालों में कोई योगाूढ़ होने की इच्छा वाला होता है और कोई आरूढ़ होता है परंतु कुछ दूसरे न तो आरूढ़ होते हैं और न आयुरुक्षो ही होते हैं उनकी अपेक्षा से आयुवृक्षो और आरूढ़ यह विशेषण देना और उन दोनों प्रकार के योगियों को साधारण श्रेणी के लोगों से पृथक करके उनका विभाग करना ये दोनों बातें ही बन सकती हैं नस वचना पुनः योग योगग्रहणा च योगारूढ़ से यह आसत पूर्व योगक्षु तस्य आरूढ़ से सम समय कर्तव्य कारण योगफल प्रति उच्यते अतो न ना यावत् नाव जीव कर्तव्यप्राप्ति क्यचिद अपि कर्म उत्तरपद यह कहना ठीक नहीं क्योंकि तस इस पद का प्रयोग किया गया है एवं योगारूढ़ इस विशेषण में योग शब्द भी ग्रहण किया गया है अर्थात जो पहले योग का आयुरुक्षु था वही जब योग पर आरूढ़ हो गया तो उसी योगारूढ़ का योगफल की प्राप्ति के लिए सम ही कारण यानी कर्तव्य बताया गया है इसलिए किसी भी कर्म के किए कि, किसी भी कर्म के लिए जीवन पर्यंत कर्तव्यता की प्राप्ति नहीं होती योग विभ्रष्ट वचना चृहस्थ से चेत कर्मिणों योगो विहि ष्ठे अध्याय स योग विभ्रष्ट अपि कर्मगतिम कर्मफल प्राप्त इति तय नाशाशंका अनुपन्ना सैत तथा योगभ्रष्ट विषयक वर्णन से भी यही बात सिद्ध होती है अभिप्राय यह कि यदि कर्म करने वाले गृहस्थ के लिए भी छठे अध्याय में कहा हुआ योग विहित हो तो वह योग से भ्रष्ट हुआ भी कर्मों की गति को अर्थात कर्मों के फल को तो प्राप्त होता ही है इसलिए उसके नाश की आशंका युक्ति युक्त नहीं रह जाती अवश्यम ही कृतम कर्म काम्यम नित्यम वा मोक्ष से अनारंभत्वे अनारंभत्व स्वयं फलम आरभते एवं क्योंकि नित्य होने के कारण मोक्ष तो कर्मों से प्राप्त हो ही नहीं सकता इसलिए किए हुए काम्य या नित्य कर्म अपने फल का आरंभ अवश्य ही करेंगे नित्यस्य कर्मणो वेद प्रमाणावबुन भवित अवोचा अन था वेद से आनर्थक्य इति न कर्मणि सति उभय विभ्रष्ट विभ्रष्टवनम कर्मणो विभ्रंश कारणपत्ते हैं कर्म भी वेद प्रमाण द्वारा विज्ञात होने के कारण अवश्य ही फल देने वाले होते हैं नहीं तो वेद का निरर्थक मानने का प्रसंग आ जाता है यह पहले कह चुके हैं कर्मों के नाशक किसी हेतु तो की कोई संभावना न होने के कारण कर्मों के रहते हुए गृहस्थ को उभय भ्रष्ट कहना युक्त युक्त नहीं हो सकता कर्म कृतम ईश्वरे इति अतः कर्तरी कर्मफलम न आरभते चेत पूर्वक यदि ऐसा माने कि वे कर्म ईश्वर में अर्पण करके किए गए हैं इसलिए वे कर्ता के लिए फल का आरंभ नहीं करेंगे न ईश्वरे संन्यास्य अधिकतर फल हेतुत्वोपत्ते तो हैं उत्तर पक्ष यह ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर में अर्पण किए हुए कर्मों का तो और भी अधिक फल देने वाला होना ही युक्तिसंगत है मोक्षा एवं चेत स्वकर्मा कृता ईश्वरे न्यासो एव न फलांतराय योगसहित योगाच विभ्रष्ट तम प्रति प्रतिशाशंका युक्ता एव इति है पूर्वपक्ष यदि ऐसे माने कि वे कर्म केवल मोक्ष के लिए ही होते हैं अर्थात अपने किए हुए कर्मों का जो ईश्वर में योग सहित समता पूर्वक सन्यास है वह केवल मोक्ष के लिए ही होता है दूसरे फल के लिए नहीं और वह उस योग से समत्व से भ्रष्ट हो गया है अतः उसके लिए नाश की आशंका ठीक ही है न एकाकी यतचित्तात्मा निराशिर परिग्रह ब्रह्मचारी व्रते स्थित सन्यास विधानात् उत्तरपक्ष यह भी ठीक नहीं क्योंकि एकाकी आत्मा यमा परिग्रह ब्रह्मचारी व्रते आदि वचनों द्वारा कर्म संयास का विधान किया गया है न अन काले स्त्री सहायताशंका परिग्रह इत्यादि निराशीरपरिग्रह इत्यादिवचनमुकूल उभय विभ्रष्ट प्रश्नानुपत्ते यहाँ ध्यान काल में स्त्री की सहायता की तो कोई आशंका नहीं होती कि जिससे गृहस्थ के लिए एकाकी का विधान किया जाता निराशिर परिग्रह इत्यादि वचन भी गृहस्थ के अनुकूल नहीं है तथा तो उभय भ्रष्ट विषय प्रश्न की उत्पत्ति न होने के कारण भी उपर्युक्त मान्यता ठीक नहीं है अनाश्रित अने कर्मिणा एवं च जोगिव प्रतिषिद्धम च निरग्नेह च च इति चेत् पूर्वपक्ष अनाश्रिता इस श्लोक से कर्म करने वाले को ही सन्यासी और योगी कहा है अग्निरहित और क्रियारहित के सन्यासित्व और योगित्व का निषेध किया है न योगं प्रति बहिरंग से सतकर्मण फलाकांक्षा संन्यासस्तुति परवाद उत्तरपथ पर। यह कहना भी ठीक नहीं क्योंकि यह श्लोक केवल ध्यान योग के लिए बहिरंग साधन रूप कर्मों के फलाकांक्षा संबंधी संन्यास की स्तुति करने के निमित्त ही है न केवल निरग्नि अक्रिय संन्यासी योगी च किमतर् कर्मी अभी कर्मफलासंगम संस्य कर्मयोगम अनुतिष्ठन सत्वशुद्यर्थ स सन्यासी च योगी इति स्तुयते केवल अग्नि रहित और क्रिया रहित ही सन्यासी और योगी होता है ऐसा नहीं किंतु जो कर्म जो कोई कर्म करने वाला भी कर्मफल और आसक्ति को छोड़कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म योग में स्थित है वह भी सन्यासी और योगी है इस प्रकार कर्म योगी की स्तुति की गई है ना च एक वाक्यन स्तुति कर्मफला संगसन्यासस्तुति चतुर्थश्रमषेध च उपपद्य एक ही वाक्य से कर्मफल विषयक आसक्ति के त्याग रूप सन्यास की स्तुति और चतुर्थ आश्रम का प्रतिषेध नहीं बन सकता न च परमार्थ पुराणे इतिहास योग. शास्त्र विहि संन्यासीव योगित्व च प्रतिषेधयति भगवान स्वचन अग्नि रहित और क्रिया रहित वास्तविक सन्यासी का संन्यासी और योगित्व जो श्रुति स्मृति पुराण इतिहास और योगशास्त्र से विहित तथा सर्वत्र प्रसिद्ध है उसका भगवान प्रतिषेध नहीं करते क्योंकि इससे भगवान के अपने कथन में भी विरोध आता है सर्वर्मा मनसा नैव संवयन आस्ती मौनीसंतुष्टो ये किद्दे स्थिमति विहाय सर्वारम्भ काम तत्र निस्पृह सर्वांभपरिगी तगवता दर्शितानि दर्शिता तै विरुद्येत चतुर्थश्रम प्रतिषेधः अभिप्राय यह है कि सब कर्मों को मन से छोड़कर कर न करता हुआ न करवाता हुआ रहता है मौन भाव वाला जिस प्रकार से भी सदा संतुष्ट बिना घर द्वार वाला स्थिर बुद्धि जो पुरुष समस्त कामनाओं को छोड़कर निष्प्रिय भाव से विचरता है समस्त आरंभों का त्यागी इस प्रकार जगह जगह भगवान ने जो अपने वचन प्रदर्शित किए हैं उनसे आश्रम के प्रतिशेष का विरोध है तस्मा योगम योग छोह प्रतिपन्न गास्थस अग्निहोत्रादी फलनिरपेक्षम ध्यान रोहण योगारोहण प्रतिपद्यते। सत्वशुद्धिद्वारण प्रतिप्यते सन्यासी च योगी चतूयते इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जो गृहस्थाश्रम में स्थित पुरुष योगारूढ़ होने की इच्छा वाला और मननशील है उसके फल न चाहकर अनुष्ठान किए हुए अग्निहोत्रादि कर्म अंतकरण की शुद्धि द्वारा ध्यान योग में आरूढ़ होने के साधन बन सकते हैं इसी भाव से वह सन्यासी और योगी है इस प्रकार उसकी स्थिति की जाती है